पहले हो गया था विषयगतम तो प्रातम तो प्रमाण फल ज्ञान होने पर विषय में से का यह प्रमाण का फल है विषय में ज्ञात का विस्तृति होती है और न अभ्यस्त अनु सिद्धांति मत है ज्ञान होने पर अभ्यस्त वस्तु की सर्प की अनुति होती है ज्ञान होने पर सर्प की निवृत्ति होती

सके मीनाशक लोकते रज्ञान होने पर राज्य में प्राकट्य आ जाएगा ज्ञातता हो जाएगी अध्यस्थ्य की निवृत्ति उसका फल नहीं ऐसा शंका करने पर कहा था जिनके मत में प्रकाश होने पर अंधकारिक निवृत्ति होती और अंधकार निवृत्ति से भिन्न घटक के ज्ञान के लिए दूसरा कोई प्रमाण किया जा पा रहे जैसे अंधकार से अंधकार की निवृत्ति होती जैसे ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति

घट ज्ञान हो तो घट अज्ञान की अनुभूति होती घटान की अनुभति होने से अतिरिक्त उसके घट ज्ञान के लिए कोई प्रमाण का व्यापार प्रमाण का व्यापार तो अज्ञान की अनुभूति है इसलिए मात्र से घट ज्ञान हो जाएगा इनके अभिप्राय से ऐसा मानेंगे तो छेद्य अवयव संबंध वयोग व्यतिरेक अन्यत्री छिदिर व्यापिटी उत्पम क्या है काष्ठ उठार से छेदन करेगी

तो छेद्य का जो छेद्य जो का अवयव हो अवयव का संबंध वियोग योग हो जाता है दो भाग हो गया संबंध वियोग हो तो तो होता है उससे अतिरिक्त छेदन रूप व्यापार होता है ऐसा नहीं छेदन करने पर अवयव संबंध वियोग हो गया उससे तो अतिरिक्त तो अन्योतर अवयव एक किसी एक अवयव में छेदन रूप व्यापार होता है यह मानना हो ये मानना होगा ये संभव हो छेदन हो गया कुशाग से दो भाग हो गया

दोभाग होने के बाद तो किसी अवयव में छेदान रूप व्यापार होता है ऐसा नहीं ठीक इसी प्रकार ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति तो अतिरिक्त कोई तो प्रमाण का व्यापार की आवश्यकता नहीं प्रमाण तो केवल अज्ञान निवृत्ति के लिए आगे अज्ञान निवर्तक में व प्रमाणी पक्ष प्रमाणम अज्ञान निवर्तक ऐसे पक्षी विश्व पुरानी कारणा भावार्थ

षय संवेदन न सी आशंका है पूर्व कुछ शंका करता है यदि प्रमाण का फल अज्ञान निवृत्ति तो प्रमाण हो गया ज्ञान का निवर्तक तो विषय के स्फूरण होने के लिए कोई कारण नहीं रहा घटक के अज्ञान की निवृत्ति होगी घटक घटाकार वृत्ति से घटाकार वृत्ति प्रमाण है ताकि सब अंतकरण परिणाम घटाकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होगी

किंतु घट्टूपये केफुरणी के लिए कई कारण नहीं रहा तो विषय का संवेदन घटक संवेदन ज्ञान नशंक में यदन घटत तमशो विवेकणे प्रवृत्त प्रमाण अनुपादितमोनिवृत्तिवसान छिदी वेद्यावय संबंध विवेकर्णे प्रवृत्ता तदवय वैधान

न घट तमसर विवेक करने प्रमाण प्रमान हुआ होने पर में हुई विवेक करने घट और अज्ञान विवेक कर पुस्थक करने के लिए प्रभुत्व हुआ घटक पहले है अज्ञान साधु पुस्थक करने के लिए प्रमाण उत्पन्न हुआ

अनुनिवृत्तिवानी ग्रहण करने की इच्छा है तो घटत न कि अज्ञान उपदाइष न उपाधिषित अज्ञान

तम अज्ञान उपादित उपादातम इष्टनि उसको प्राप्त करना नहीं चाहते घटक जानना चाहते अज्ञान की निवृत्ति चाहते तो अनुपादित हो गया तम अज्ञान उसकी निवृत्ति है निवृत्ति है।, है फलम ये फल है अवसान यश के प्रमाण से उप्रमाण हो गया समोनिवृत्ति फलावसान प्रमाण का फल है समोनिवृत्ति अंत में प्रमाण वही समाप्त हो

घट विषय ज्ञान की निवृत्ति यही फल है, है प्रमाण का काम समाप्त तो तो हुआ जिस प्रकार संबंध विवेक करने प्रभुता फल तो व्यापार क्रिया है क्षेद क्रिया छेदन क्रिया कुठार के द्वारा काष्ट में क्रिया हो रहे क्षिद क्रिया प्रवृत्त होने पर कहा तक होती किसलिए प्रवृत्ति हुई छेद्या संबंध विवेक करण जो का

काष्ठ के अवयव का संबंध है उसका विवेक होना तो पृथक कर करना दो अवयव करना काष्ठ को छेदन करके दो भाग करना उस विवेक के पृथक करना उसके लिए प्रवृत्ति हुई छिद्रिक्रिया तो तो और छिद्रिक्रिया का तो होती है अवयव अवय दैवीभाव फलावसान तब तेद्य काष्ठ से अवयव अवयव दैवी भाव अवयव का दो भाग हो जाना दैवीभाव देवी भाव है फलम फलम अवसान

क्या क्रिया यहाँ का क्रिया फलावसान क्षिद क्रिया अंत यहाँ तो छेदन क्रिया व्यापार होती है जब दो भाग हो गया तो क्षिद्र क्रिया नहीं होती क्षिद क्रिया के ही फल द्विध भाव हो जाना जैसे क्षिदी क्रिया का फल है द्विधिभाव दो भाग हो जाने काष्ट वहाँ क्षिदी क्रिया समाप्त हो गई ठीक इसी प्रकार घट्ट ज्ञान के लिए प्रभुत्व हुआ प्रमाण अंत कर चाकुष तो जो समय है अज्ञान

उसके उसकी निवृत्ति फल वही समाप्त होगी इतने होने पर फिर घट का स्पुरन कैसे होगा तथा नातेम घट विज्ञानम घट विज्ञान तो, तो अवश्य भागी न तमाण फलम उप्रमाण वृत्ति क्या फल नहीं वृत्ति तो केवल अज्ञान को निवृत्ति कर देगी घट ज्ञान तो घट क्या है घट आवचन चैतन्य प्रकाश उसका घट ज्ञान अवश्य हो जाएगा अज्ञान की निवृत्ति होगी तो घट ज्ञान अवश्य हो जाएगा उप प्रमाण का फल नहीं प्रमाण के अज्ञान को

कर देगा टीका स्वष्टीकरण घटो जी समस्या समावृत व्यवहारा योग्य तिषति समस्या समावृत अज्ञान के द्वारा सम्यक आवृत घटा होगा जो अज्ञान सावृत्य है घट का व्यवहार नहीं होता है व्यवहार का व्यवहार के लिए अयोग्य घटो अस्थि घटम पतयानी घटम

इत्यादि शब्द प्रयोग करने के लिए घटा व्यवहार करने के लिए आप प्रत्यक्षादि प्रमाण में प्रव केवल प्रत्यक्ष नहीं अनुमान उपमान शब्दादि प्रमाण उपमान तो नहीं शब्द से अज्ञान को हटा करके अज्ञान से पूछा करके

घट में व्यवहार उद्देश्यों का अपादान करने के लिए संपादन करने के लिए प्रत्यक्षादी प्रमाण में प्रभु होता है और वो प्रमाण क्या करेगा अज्ञान का नष्ट करेगा जो प्रमेय है घट अप्रमेय होता है घट से भिन्न अज्ञान तत्व अनुपादित अनिष्ट से अप्रमेय से समय है अप्रमेय मात्र प्रमा का विषय घट है घट अज्ञान है अनिष्ट

अनिष्टस्य अच्छा अनुपाधित अनिष्टस्य साधारण उपादाइष्ट ग्रहण योग्य है घाता नहीं क्या ज्ञान एक हो गया अनिष्ट उपाधि ग्रहण करके इष्ट नहीं है है क्रमेह घटा अक्रमेय होगा ज्ञान उत्तमशह निवृ निवृत्तिलक्षण यदा पद वर्ष निवृत्तिलक्षण में

प्रमाण परिवर्तित प्रमाण परिवेशन होता है प्रमाण समाप्त होता है और ज्ञान की निवृत्ति में प्रमाण समाप्त हुआ तथा घट संवेदन आर्थिकम घट संवेदन तो अर्थ हो जाएगा जो ज्ञान हो गया ज्ञान हो जाएगा प्रमाण फलम नमाण का घटाकार वृत्ति का फलन है उसके लिए दृष्टान्त तो यथा छिदिक्रिया छोर अवयवर मिथो संयोग का निरर्शन है प्रवृत्ता आ सकती है छिदी क्रिया छेदन क्रिया कुठारे के द्वारा

छद्य है तर वृक्ष उसका अवय परस्पर जो संयोग है वो संयोग नाश करने के लिए प्रभुता हुई प्रभुता सती फले परिवर्तित तय अवय वो दोनों अवय वृक्ष के दो अवयव फले संयुक्त है छिदिक्रिया के द्वारा दो भाग हो जाता है छद्य जो उसके दो अवयव

अवयव के द्विभाव रूप फल समाप्त हो जाती किया न तो अन्यतर अवय दो प्रवृत्ति होती ऐसा नहीं समाप्त हो गई क्रिया दो भाग हो गया ऐसा नहीं गया। गया। उसका प्रयोजन इसी प्रकार प्रमाण प्रवृत्त होने पर अज्ञान की निवृत्ति कर दिया समाप्त हो गया और आगे प्रमाण का कोई कार्य नहीं तथा यहाँ प्रमोनिवृत्त प्रमाण निर्गुन होती

समय अज्ञान की निवृत्ति से ही निवृत्ति होने पर प्रमाण तो निर्गुणति साम्यति परवश्यतिर्गुणति का था? शांत हो जाता है प्रमाण पर्यवचति समाप्त होता है और घटकास्फुरण घटस्फुण तो आर्थिक से सिद्ध ज्ञान नष्ट हो गया तो घटस्फूरण हो जाएगा आर्थिक न तो तस्वीर स्थायित तो अभिव्यंजक प्रमातव्यापार से अस्थिरतार्थ घटस्फु यदि आर्थिक अज्ञान निवृत्त होने पर घटस्फोरण हो

तो आगे हमेशा ही घटका स्पूर्ण होते रहना चाहिए घटक ज्ञान नष्ट हो गया आगे एक घंटा दो घंटा एक साल दो तो साल एक भीत हो घटका स्पूर्ण हमेशा रहे तो कहते हैं न तो तस्वीर घटक स्पूर्ण स्थिर हो जाएगा क्योंकि अभिज्ञान क्योंकि अभिव्यंजक प्रमातृ व्यापार से अस्थिर अभिव्यंजक होता है प्रमातृ का व्यापार अभिव्यक्ति होती घटकी प्रमाण प्रमाता प्रमाते अंत करना चाहता ते नहीं

जो जीव है उसका व्यापार है प्रमाण वो अस्थाई प्रमाण है अभिव्यंजक व्यक्ति है अभिव्यंजिका अभिव्यंजक व्यापार अस्थिर होने के कारण जिसके द्वारा अभिव्यक्ति हुई वो यदि अस्थिर है तो अभिव्यक्ति स्थायी कैसे होगी जहाँ अभिव्यंजक व्यापार यदि स्थायी हो तो तो अभिव्यक्ति होगी व्यापार अस्थायी होने के कारण वो स्थायी नहीं होता है हमेशा ही घटका होता रहेगा ऐसा

अस्थिर स्थिर तो नहीं का व्यापार का प्रमातव्यापार घटकार वृत्ति स्थिर नहीं नहीं होने का ना, के हमेशा नहीं हमेशा घटाकार होता है कि मान संविदमान फल न आत्म अजड संविदेक आरोपितवर्तकमंत्रेण संविधनक व्यापार संभवती

और अधिक घट पटादी वस्तु जड़ है जड़ होने के कारण उसका स्थलन के लिए ज्ञानी का अपेक्षा है जड़ से घटादे संविध अपेक्षित अपेक्षा है ज्ञान के विना उसका व्यवहार नहीं होगा इसलिए तथा घट्ट का संविध ज्ञान प्रमाण का फल हो सकता है यद्यपि प्रमाण का वृत्ति का फल नहीं है तथापि वृत्ति अवच्छ चैतन्य अथवा वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिरा भात उसके द्वारा

घटक घटकस्फूर्ण होता है बुद्धि तस्थिभावी व्यात्मिक वो तो घटम तथा ज्ञानम दिया न घटस्पुरेत अंतकरण वृत्ति के द्वारा ज्ञान भी नहीं होती और जो है, जिसको कहते फल उसके द्वारा घटक की पूर्ति, घटक घटस्फूरेत घटक की स्फूर्ति होती है तो वहाँ ज्ञान की अपेक्षा है होने पर भी

आत्मनि अजड़े आत्मा अजड़े सिद्ध रूप चैतन्य स्वयं प्रकाश संविध एकता सिद्ध ज्ञान रूप एकता ज्ञान ही ज्ञान रूपे स्वयं प्रकाश है वह प्रमाण को हट अहम सिंह ब्रह्म ब्रह्माचार्य दुष्टियों पर प्रमाण क्या करेगा आरोपित धर्म निवर्तकम आरोपित धर्म की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान की निवृत्ति आरोपित धर्म है मनुष्य हूँ

इत्यादि जो धर्म है जन्म मरण वाला आरोपित धर्म का निवर्तक होता है प्रमाण ब्रह्म काम सिंह ब्रह्म जितने धर्म आरोपित तो से असत धर्म निवर्तक है असद्याय चकितम अभिधत सुचित अतधर्म ब्रह्म से भिन्न जितने धर्म आरोपित तो धर्म सभी उसका निवर्तक होता प्रमाण उसके बिना निवर्तकत्व मंत्री न सम्भव संविजनकत्व ज्ञान

अज्ञानी की निवृत्ति होगी आत्मा स्वयं प्रकाश इसमें ज्ञान जनक व्यापार ब्रमाकार वृत्ति प्रमाण का फल नहीं ब्रह्मकार रूप प्रमाण का फल नहीं तदवद आत्मनि अभ्यात अंत प्रज्ञवाद विवेकण प्रवृत्त प्रतिशत विज्ञान प्रमाण से अन्दित प्रज्ञाद निवृत्ति व्यतिरिक व्यापार उपपत्ति

आदि तो कोई अवस्था नहीं है सब आरोपित है जो आरोपित तो धर्म है उनका विवेक करने प्रवृत्त हुआ व्यापार प्रमाण तो विवेक पृथ्वी करने के प्रभुत्व जो व्यापार हुआ प्रतिषेत विज्ञान प्रमाण से

तो विषय करने वाले ज्ञान जन का प्रमाण प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण प्रतिषेध को विषय करने वाले जो ज्ञान उस ज्ञान जन का प्रमाण का क्या फल है अनुपाधित अंत प्रज्ञ निवृत्ति व्यतिविग न्यापार न उपब्ति न पहला है न्या है अनुपाधि अंत प्रज्ञ आदि धर्म है जागृत स्वंत्र आदि अवस्था है ये अनिष्ट है

अध्यक्ष प्रतिषेध विषय विज्ञान जन का जो प्रमाण है नहिष्प्रज्ञाण ना तो क्या करेगा अनुपात जो अंतर्रज्ञ है उनकी निवृत्ति कर देगा निवृत्ति व्यक्ति आत्मा को बोधन कराने के लिए उसका व्यापार सूर्य व्यापार है न्यापार नहीं जब अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा जागर सप्न सुन अवस्था अंतराल अवस्था

का का ज्ञान जैसे कर देगा तो स्वर और तूर्य स्वयं तो उसके ज्ञान करने के लिए प्रमाण का व्यापार नहीं व्यापार नीकावेदन जनन व्यापार हो न प्रमाणस्व का आत्मा चतुर्थ अवस्था जापन सूची से विलक्षण तीनों अवस्था जिसमें अध्यस्त है अधिष्ठान चैतन्य श्थ उसमें संवेदन जनन रूप व्यापार

संवेदन ज्ञान उत्पत्ति रूप व्यापार का ये है तो फल नहीं मान जन्म फल संविद अनपेक्षित उत्पन्न स्वयं प्रकाश होने से उसका धान क्यों नहीं होता है उसमें आरोपित धर्म है तो प्रमाण क्या करेगा आरोपित जितने धर्म है जागो सपन सुधि

आरोपित्के निवृत्ति निवृत्ति व्यतिरिक्षण उससे भिन्न कोई अपेक्षा नहीं मान जन्य फल संविधान जन्य फल संवित रूप की अपेक्षा नहीं है तो ज्ञान प्रमाण जन्य ज्ञान रूप फल सापेक्षा नहीं, नहीं।, नहीं के और के है न केवल अज्ञान की निवृत्ति है इसलिए स्वयं तुरी आत्मा स्वयं प्रकाश के स्फुर के लिए अन्य

प्रमाण व्यापार के आवश्यकता नहीं प्रमाण केवल अज्ञान की निवृत्ति करते हैं तप्र हेतु अंत प्रज्ञं आदि उसके लिए हेतु अंत प्रज्ञंत्वादि निवृत्ति जैसे सूर्य में व्यापार नहीं अंत प्रज्ञंत्वादि निवृत्ति समकाल में प्रमातत्वादि तो भेद निवृत्ति है जब न अंत प्रज्ञा न महित प्रज्ञा इत्यादि प्रमाण सूची के द्वारा अध्यस्त धर्म की निवृत्ति अध्यस्त धर्म अंत प्रज्ञं

तो तो तो आदि से जागृत सपन सुधि धर्म ये उनके निवृत्ति समकाल में वह अत्यस्त धर्म निवृत्ति के समकाल ही परमातृत्व आदि भेद निवटे परमातृत्व ज्ञातृत्व भक्तृत्व कर्तृत्व ये सभी सब विभिन्न धर्म सबके निवृत्ति हो जाएगी ठीक है

आश्रयान आस्तिवभा अनतरक्षण तर व्यापारापत्तिरितक्य चेतूल व प्रमाधर्म प्रमाता ही नहीं आश्रयान आस्तिव प्रमा अस्तिव प्रमा धर्म नहीं रता ही नहीं आस्त प्रमाण ही नहीं रोअतरक्षण अवैध त्यापारापत्ति प्रमाण का व्यापार ही नहीं प्रमाण ही नहीं रहे

इतवाक्य से संस्थित वाक्य अनुकूल है लिखाते तथा वोक्षिक दिद्य ज्ञान जो हो गया ब्रह्मा रहता ही, की ही, ही नहीं, अज्ञान के कारण अज्ञान नष्ट हुआ समका देते ही नी नहीं प्रमाता में प्रमाता होने पर मनोदृश्य सचरा चल

अंतकण अवच्छिन्न चैतन अंतकन सब कुछ समाप्त हो गया देता नहीं कहता है कि ज्ञानाधीन द्वेत निवृत्ति अवच्छिन्न क्षण अतिरिक्न न क्षणातरे ज्ञान सात पारे ज्ञानाधीन ज्ञानिक अधिन है अपने नि ज्ञान होने पर उसी ज्ञानिक अधिन है सकल देते निवृत्ति जिस क्षण देता के निवृत्ति होती है उसी क्षण को कहते वेतनिवृत्ति अवच्छिन्न क्षण देता निवृत्ति अवच्छिन्नता विशिष्ट

अनुति विशिष्ट क्षण जिस क्षण देवता की निवृत्ति होगी तत्क नही रहेगा हम समी के द्वारा ही देवता की निवृत्ति होगीवृत्ति होने पर देवता के अंतर्गत होता है प्रमाण ज्ञान भी है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी एक क्षण आगे ज्ञान भी नहीं रहेगा

यदि एक क्षण आगे ज्ञान रह जाए ब्रह्म ज्ञान अहमस्म ब्रह्म इसे ज्ञान सत्यम ज्ञान अन्य रूप ज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं हुई नित्य है अज्ञान अवस्था में ब्रह्म ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान है अहमअ सिंह ब्रह्म ब्रह्मकार आवृत्ति उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति जैत की निवृत्ति जैव निवृत्ति जिस क्षण

उसी क्षण के द्वितीय क्षण में वो कि नहीं हो गया न तो पर्याप्त तो जो ज्ञान ही नहीं, वो व्यापार कैसे करेगा तो ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए व्यापार कैसे होगा तथा तो ज्ञान से वृत्ति न आत्मनि व्यापार इतिहास ज्ञान का अन्य कोई व्यापार नहीं

त्मा को प्रकाश करने के लिए केवल इतने देवत की निवृत्ति अज्ञान की अनुवृत्ति उससे भिन्न आत्मा में कोई व्यापार नहीं प्रकाश करने के लिए अनुभव क्षण है उससे भिन्न द्वितीय क्षण में ज्ञान रहता ही नहीं तो फिर व्यापार करेगा ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए तो संभव ही नहीं सही नहीं रहता टीका ज्ञानम देव अनिवर्तक होने वो

न स्वात्मान निवर्त ज्ञान तो देवत का निवर्तक है देत को नष्ट कर दे किंतु तो अपना नाशक कैसे होगा वो ज्ञान तो रह जाएगी, ज्ञान देवता को नष्ट कर दे न स्वात्मान स्वातमान ज्ञान अपने अपना ना नहीं करेगा क्योंकि एक वस्तु निवर्तक और निवर्ध्य एक नहीं होता है निवर्त निवर्तक भाव से एकत्र विरोधा नाशक और नास्त्य एक होता नाश्य अन्य होता नाटक

जो नाश्य निवर्त्य निवर्तक निवर्तम भाव निवर्त्त्त का निवर्तक निवर्तक निवर्त्त्त्त निवर्त्त्त्त्त निवर्त्त्त्त। निवर्त्त्त दो धर्म एकत्रु था एक में नहीं होता है एक में निवर्त्य रहेगा अन्य में निवर्तकोत्तर रहेगा एक में दोनों धर्म नहीं रहेगा तो ज्ञान वे तक का निवर्तक हो जाए किंतु अपना निवर्तक कैसे होगा

अतो यावन निवर्तक स्थापित जब तक तो कोई ज्ञान का निवर्तक नहीं होगा तब तो तक तो ब्रह्मज्ञान तो रह जाएगा अहमअि ब्रह्म द्वित का नष्ट कर दे फिर भी ब्रह्मज्ञान ज्ञान अलग रग रह जाएगा एक तो ब्रह्म नित्य है और एक ब्रह्म का ज्ञान एक ब्रह्म रूप ज्ञान नित्य है और एक ब्रह्म का ज्ञान है जो देव का निवर्तक हो तो फिर देव रहेगा उसका नाश करने के और एक निवर्तक चाहिए तब तक रहेगा इस संख्या हमसे कहते अवस्थानित है जब मानेगी

ज्ञान रहेगा निवर्तक आने के लिए उसका निवर्तक आने पर ज्ञान होगा फिर ज्ञान का निवर्तक कोई को को है उसकी भी निवृत्ति नहीं होगी उसकी निवृत्ति करने के लिए और अवेक निवर्तक चाहिए इसी प्रकार उसकी निवृत्ति करने में अवेक निवर्तक है चा अवस्था निच अनवस्था प्रसंगात अवस्था मानेंगे तो अनवस्था रूप आपत्ति देवता अनिवृत्ति फिर देव की निवृत्ति नहीं होगी रह जाएगी अनवस्था रूप से सब ठीक है

निवर्तक से ज्ञान से दैत निवृत्तिर अन्तरमपी निवर्तक है ब्रह्म ज्ञान द्वैत का द्वैतन के निवृत्ति के बाद भी निवर्तकांतरम अपेक्षावस्था नहीं अन्य निवृतक की अपेक्षा करके यदि रह जाए तो ब्रह्मज्ञान रह जाएगा द्वैत का नष्ट कर दिया स्वयं रह गए अन्य कोई निवर्तक आने पर निवृत्त होगा यदि रहेगा

आगे जो निवर्तक आएगा तसे तसे निवर्तकांतर भी अपेक्षा अन्य निवर्तक भी अन्य निवृत्त कक्षा की अपेक्षा करेगा और एक उसका निवर्तक भी उसकी निवृत्ति के लिए अन्य क्या अपेक्षा करेगा ऐसा करने से आद्य विज्ञान से निवर्तक आती थी ऐसा उनके अनवस्था दोष होने की होने के कारण अनवस्था मूल अनवस्था दोष के कारण प्रथम विज्ञान भी दो निवर्तक नहीं बनेगा

क्योंकि आगे निवर्तक की अनुवृत्ति नहीं आगे का, का, का, का, का, का निवर्तक हो आगे निवर्तक का निवर्तक है इसका अनुस्था दोल पहले ज्ञान ही द्वेश का निवर्तक नहीं बनेगा न तो ज्ञान से स्वनिवर्तकता अनुपृति पर ज्ञान अपना निवर्तक नहीं होगा इसे पूरे किसी ने कहा था ज्ञान में नहीं आएगा ये बात नहीं स्वपरविरोधी नाम भावान इस पदार्थ स्वपरविरोधी नाम पर विरुद्ध ऐसे पदार्थ बहुल अधिकता

कथक रज है जैसे फिटिकिर लगाते कथक एक वृक्ष फल होता है उसको थोड़ा तो पानी में घीस देते हैं तब पीस कर चून में डाल देते हैं तो, तो पानी जैसे महिला है अभी गंगा जी में कुछ पानी में मिट्टी मिला हुआ आता बसा है उसको लेकर ऐसा थोड़ा सा कथक रहा डाल दिया अथवा फिटिकिरी थोड़ा मिला दिया फिटिकरी में तो आंसर होता है किंतु कथक जैसा है एक वृक्ष का फल होता है थोड़ा घीच देना पड़ा महिला को बैठे तो बैठा देता है

और स्वयं कथक रि बढ़ जाता है तो पर और सो दोनों का विरोधी पर स्वर भाव स्व और पर हो गया महिला मिला हुआ उसको भी दबा देगा और कथक व्यवस्था कर बढ़ जाएगा ऐसे पदार्थ जो अन्य के विरोधी स्वयं भी अपन स्वयं अपना भी विरोधी भावना में बहुल इसलिए अपना निवर्तक होने में कोई आपत्ति नहीं पर अन्य को निवर्तक है स्वयं न्याय लो के लोग कोई मानते

शब्द <shapda>, उत्तर शब्द पूर्व निवर्तक हो आगे उत्तर शब्द हो निवर्तक हो ऐसे माने तो अंतिम शब्द फिर किसका निवर्तक हो आगे शब्द नष्ट होगा तो फिर अंतिम शब्द का निवर्तक कौन होगा आगे तो शब्द नहीं बनेगा तो वहाँ कहते स्वयं अपना निवर्तक हो नहीं तो उपांत्य उसके पूर्व शब्द उसका निवर्तक ये पूर्व शब्द उत्तर शब्द नाश करे उत्तर शब्द पूर्व शब्द नाश करे ऐसा मानना पड़ेगा नहीं तो स्वयं अपना निवर्तक ऐसे मानते इसलिए ब्रह्म

का जो तो भी भी है का निवर्तक है ब्रह्म अविद्या है अविद्याण वृत्ति जो अविद्या होगी तो अविद्या अविद्याण का उपादान नष्ट हो गया अंतगण का व्यापार है नष्ट हो जाएगा इसलिए स्वयं अपना निवर्तक नहीं होगा ये कोई बात नहीं हो सकता है ज्ञान से जन्म अतिरिक्त व्यापार अभावन्मन से निषेध होने

क्षण्तर विशेष स्नजननाय अन्वस्था आरोपिता तमन ज्ञान परिवर्ति अभी उसका करते क्या सिद्धवा ज्ञान से जन्मातिरक्त व्यापारभा ज्ञान का जन्म उत्पत्ति अहमत्म ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति से अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं ज्ञान उत्पन्न हो गया अहमति ब्रह्म संसदीतरहित ज्ञान हो गया इतने मत से कई व्यापार नहीं

ज्ञान उत्पत्ति होते ही और ज्ञान अनुभूत है जन्मनश वेत अनिषेध होने वो पक्षात और जन्म से वेत का अनिषेद हो गया अहम ब्रह्म ज्ञान होते ही वेत का अनिषेद हो गया समाप्त हो गया क्षणांतर विषय स्फुर जननाय और अन्य द्वितीय क्षण में विषय ब्रह्म के स्फूरण के लिए स्फूरण उत्पत्ति के लिए ज्ञान रहता ही नहीं विशेष फूरण विषय ब्रह्म उसका स्फूरण उत्पत्ति के लिए ज्ञान रहता ही नहीं

आरोपित का अतर्म निवृत्तिया है वो ज्ञान परिवर्तित ज्ञान भी समाप्त हो गया किसके तरह अतधर्म निवृतिया अतधर्म कौन है जो आरोपित है जितने जागृत सप्न संस्तियों अवस्था प्रपंच है तो आरोपित है वो आरोपित होगी असत धर्म तद, तद, धर्मा। तद धर्मा। का ब्रह्म तद भिन्न असभ्य धर्म तदर्म ब्रह्म का धर्म नहीं है से भिन्न असभ्य असदर्म ब्रह्म से भिन्न का धर्म ब्रह्म से भिन्न कल प्रपंच जागृत स्वप्न सुस्ती

ये सब उनके जो धर्म है उनके निवृत्ति आरोपित है अतद्धर्म तदि ब्रह्म अतदे ब्रह्मभिन्न ब्रह्मभिन्न का जितने धर्म है सब जागत सब सुस्व्यादि वो सब ब्रह्म में आरोपित उनकी निवृत्तिया निवृत्ति से ही ज्ञान परिषद समाप्त हो जाता इतने है इतने यह सिद्धवा उपचार करते भगवान हाथ्यकार तस्मा प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाला

आत्मनि तथा अंत प्रज्ञादी इति सिद्धम प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समका प्रतिषेध विज्ञान प्रतिषद विषय का विज्ञान ना अंत प्रज्ञ न ये प्रतिषेधकता अंत प्रज्ञा नहीं है वहिष्प्रज्ञ नहीं है ये प्रतिशत प्रतिषेधक विषय करने वाले जो विज्ञान ज्ञान वो विज्ञान प्रमाण विज्ञान का जनक जो प्रमाण है प्रमाण का व्यापार है प्रतिषेध विज्ञान जनक

व्यापार समकाला उसी के समकाल अभ्यारित धर्म की निवृति अभ्यारोपित धर्म कौन है अंत प्रज्ञ वही प्रज्ञ आदि अनु अभ्यारोपित धर्म जितने सब अनर्थ है तो सब अनर्थ की निवृति सिद्ध हो गया ठीक है प्रतिषेध जनितम विज्ञानमेव प्रमाणम प्रतिषेध जनितम ना प्रतिषेध वाक्य के द्वारा उत्पन्न होता है विज्ञान

So, so, haber प्रतिषेध hmm. विषय के विज्ञान अथा प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान विज्ञान में वो प्रमाण विज्ञान ही प्रमाण प्रतिषेध विषय विज्ञान जनक प्रमाण विज्ञान ही प्रमाण प्रतिषेध के विज्ञान प्रतिषेध को विषय करने प्रतिषेध को विषय करने वाले ज्ञान अथवा प्रतिषेध वाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान वो ज्ञान के अंत अनुभति वही प्रमाण

प्रमाण शब्द का प्रयोग चक्षुरादि में किया जाता है चक्षुरादि प्रमाण उससे ज्ञान होता है अंतक अनुभव घटाकार पटाकार वृत्ति पटा ज्ञान और घटाकार पटाकार वृत्ति को भी प्रमाण कहा जाता है उसका फल प्रमाण स्पुर स्पुर रूप प्रमाण का जनक होता है प्रमाण और उसका जनक होता है चक्षुरादि

तो प्रमाण शब्द का प्रयोग कहीं तो वृत्ति के जनक चक्षुराज में प्रयोग होता है कहीं अंतकरण वृत्ति के वृत्ति में प्रयोग होता है जब प्रमाण यहाँ वृत्ति अर्थ करेंगे तो प्रतिषेध वाक्य से उत्पन्न जो वृत्ति है वही ज्ञान है वही प्रमाण है प्रतिषेध जनित विज्ञान में व प्रमाण ज्ञान को ही कहीं कहीं पहले अभी आया था प्रमाण होता है ज्ञान का जनक चक्षुराज प्रमाण

ज्ञान का जनक तो विज्ञान में है प्रमाणम कहीं कहीं विज्ञान है पूरा उसका जनक होता है वृत्ति वृत्ति केवल अज्ञान का के तो अनुवृत्त करने से पूर्ण होता है तो यहाँ से प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समका से वाक्य के द्वारा उत्पन्न होता है जो ज्ञान उसको ही प्रमाण का उप प्रमाण उसका व्यापार क्या है ज्ञान यदि प्रमाण है ज्ञान का फिर व्यापार क्या है प्रमाण का व्यापार है अज्ञान की ज्ञान यदि प्रमाण हो तो उसका व्यापार क्या है

तो क्या तस्व्यापार तो जन्म है? ज्ञान का व्यापार है क्या जन्म उत्पत्ति ज्ञान उत्पन्न हो गया वही व्यापार उत्पत्ति ही व्यापार उस अतिरिक्त कोई व्यापार ही नहीं उत्पत्ति से ही जन्म से ही नष्ट हो गया तेना समय अनर्थ निवृत्ति ज्ञान उत्पन्न होते ही अनर्थ निवृत्ति उसी समय समकालायो अनथ निवृत्ति तक ही बीज भाव वास्तव आगे आगे नानस प्रज्ञ मी तैयस

अंत प्रज्ञा नहीं अंत प्रज्ञा होता तेजसा सूक्ष्म सर्वाभिमान उसका निषेध हो गया आत्मा तेजसा नहीं है स्वप्न अवस्था अभिमान नहीं न बहिष्प्रज्ञा मेती विश्व प्रतिषेध विश्व है वही बहिष्प्रज्ञा थोड़ा सर्वाभिमान उसका निषेध हो जाएगी न उभय प्रज्ञा मेति उभयत प्रज्ञा स्थिति में आया जाग्रत स्वप्न ओर अंतरालावस्था प्रतिषेध जागृत अवस्था सुसूता अवस्था नहीं अंतराल अवस्था मध्यवर्ती

संध्यावस्था उसको उभय क्या कहा जागृत सपन बीच में उसका निषेध हो जाएगा आत्मा न तो जागृत अवस्था वाला न तो सपना अवस्था वाला न तो उभय तत्व नहीं अवस्था वाला नहीं न प्रज्ञान घन मिथि प्रज्ञान घन सुसुद अवस्था नहीं कहा गया था उसका निषेध हो जाएगा आत्मा अवस्था का प्रतिषेध हो जाएगा सुशुत अवस्था का प्रतिषेध क्यों हो जाएगा पत्र हेतु उसमें देते हैं बीज भावा विवेक रूप

बीज तो भाव अविवेक रूपे सुसुत्य होता है अज्ञान घन बीज भाव कारण है अविवेक रूपे वो आत्मा ज्ञानी ठीक है में ही स्वप्न जागरित प्रति बीज भाव ये बीज भाव सुसुत के स्वप्न के प्रति जागृत के प्रति बीज भाव कारण है तो उससे ही स्वप्न जागृत तो होता है तथ्य अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूप सुसुति क्या है जितने विशेष विज्ञान

जागृत काल में विशेष विज्ञान होता है स्वप्न अवस्था में विशेष विज्ञान होता है एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष विज्ञान सामान्य ज्ञान है स्वरूप ज्ञान की रूप और विशेष विज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रतज ज्ञान विशेष विज्ञान जागृत स्वप्न अवस्था तो में होने वाले जितने विशेष विज्ञान सौ विशेष विज्ञान का अभाव होने पर ही सुसूचित है एक जागृत अवस्था में तो सुसूचित नहीं स्वप्न दिखता रहता है तो सुसूचित नहीं

जागृत सपने में जित्ञान सर सुख संपूर्ण विशेष विज्ञान सर्वेश घनम एकम साधारण अविभक्तम सुसूप तो उसको विज्ञान कहा गया है प्रज्ञान घन प्रज्ञान का घन

जिसमें विशेष विज्ञान है जागृत सपन अवस्था में है विशेष विज्ञान सर्वसाम सब ज्ञान का घन है एक रूप होता है साधारण अभिभक्तन वो रहता है सुरस्ती अवस्था में सबका घन सबका एक हो गया कारण से रहा क्योंकि सब संस्कार रूप से रहता है आगे विशेष ज्ञान होगा कारण यदि नहीं रहेगा तो आगे विशेष ज्ञान कैसे होगा इसलिए अज्ञान कारण सुस्वी अवस्था में है जो कि जागृत सप्न धनों का कारण भी है

जवाब अभिभक्तम उसमें विभक्ता नहीं अलग अलग ज्ञान नहीं एक रूप रहता है दो। उसका क्या गया न प्रज्ञान घनम इस राशि के द्वारा सुश्रूच व्यवस्था का प्रतिशत होगा जागृत स्वप्न सुश्रुति और अंतराल अवस्था सबका निषेध आत्मा में पूर्य आत्मा में होगा अभी शंका करते हैं

सर्पादी नाम रज भ्रांति प्रतिपन्ना प्रतिषेधाद असत्व रज में सर्प है और तो भ्रांति सिद्ध है भ्रम से ही रज में सर्प दिखता है वस्तुतः है सर्प दिखता है तो भ्रांति से तो भ्रांति से ज्ञान तो जो सर्पादि आदि है उनका प्रतिषेध होने से सर्प का असत्व हो जाएगा रज में सर्प भ्रांति से है ज्ञात भ्रांति से गृहित और निश्चित कर सर्प नहीं

तो सर्प असत हो जाएगा अविद्यमान हो जाएगा किन्मनु तो प्रमाणे नम्यमान अंतवादीना न प्रतिशत विजय मानवृदा और जागृत काल में जो दिखते हैं वस्तु वो तो प्रमाणित ग्रहण होता है चक्रवादी प्रमाणित जागरण होता है ये तो भ्रांति नहीं पानी पीते खाते है देखते हैं सब तो तो प्रमाण है राज्य में सर्प भ्रम है किंतु सर्प में सर्प रज में रज्ज जल में जल भोजन में भोजन जो देख रहे हैं तो प्रमाण है ये तो भ्रांति नहीं

वो तो ब्रह्म है ठीक है ब्रह्म से सिद्ध वस्तु ज्ञान होने पर नष्ट हो जाए कोई आपत्ति नहीं राज्य में सर्व भ्रांति सिद्ध है रजु ज्ञान होने पर सर्प नहीं है वो तो ठीक है और राज्य में राज्य ज्ञान सत्या सर्प में जो सत्य सर्व दे वो कैसे नष्ट होगा ये पूरा किसी कहता है अंत आदि अंत आदि तो, तो, तो जागृत को हम देखते है सपन देखते है सुस्त के जाते तो जागृत सपनादि में जो ज्ञान होते हैं ये तो प्रमाणजन्य ज्ञान वास्तव है

तो कोई कल्पिता नहीं भ्रमण ही है तो उनका प्रतिषेध आत्मा में नहीं हो सकता है क्योंकि मान प्रमाण से जो सिद्ध होता उसका सिद्ध का का है उसका प्रतिषेध कैसे होगा भ्रम सिद्धता का प्रतिषेध संभव है प्रमाण का प्रमाण सिद्ध वस्तु का प्रतिषेध करेंगे तो प्रमाण का विरोध होगा ऐसा शंकाकर्ता पूर्वशी कथम पुनर्अप्रज्ञवादीना आत्मनिगम्यनाम राज सर्पादिपत प्रतिषेधा असत्व गम्य थे

अंत प्रज्ञ तो आदि आत्मा से गम्यमान है निश्चित तो होता है सबका अनुभव है स्वप्न जागृत आदि देखता है परमात्मा जीव जो आत्मा में प्रमाण गम्य है रज्जु आदि सरता आदिपत रज्जु में सर्प जैसे प्रतिष्ठित से असत हो जाता है इसी प्रकार प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञा इत्यादि प्रतिषेध के कारण आत्मा में वो असत के हो जाएंगे रजु में सर्प तो धांति सिद्ध है वो तो असत हो जाएगा

आत्मा में तो जागृत अवस्था सपनावस्था है ही सत्य है उसका कैसे निषेध हो जाएगा ये तो ये आक्षेपो है सिद्धांति कहेगा उचित ठीक है नहीं प्राणिक से असिधत्वा युक्त अंत प्रज्ञवादीना असत्यम ये परिहरती पूरा शिव की शंका करने का अभिप्राय लगने सर्तज्ञान है झांति और ये प्रामिक है प्रपंच ज्ञान

अंत प्रज्ञता ज्ञान प्रामिक है प्रमाण सिद्ध तो सिद्धांत उत्तर देता है जैसे प्रपंच हो। ज्ञान प्रामाणिक होल में सर्प ज्ञान में प्रामाणिकता लगता है राज्य में सर्प ज्ञान वक्त तो प्रामाणिक नहीं है ऐसे जैसे निश्चित है ठीक इसी प्रकार जागृत ज्ञान अंत प्रज्ञता ज्ञान प्रामाणिक है यह निश्चित नहीं देखते समय प्रमाणिक लगता है नेह किंचन शुति जब निषेध करते है

तो कुछ है ही नहीं है और अन्य ज्ञान होता है तो प्रामिकत्व कैसे निश्चय होगा प्रामिकत् प्रामाणिकत्वात प्रामाणिक कहेगा आत्मनि अंत प्रज्ञे निषेधात अंत प्रज्ञ असत्व नमाण सिद्धत्व ये तो कहेगा व्यतिवे के नजु सर्वत तो और प्रमाण सिद्ध नहीं असत होता है क्योंकि ये तो प्रमाण है

तो प्रामाणिकत्व तो पहले सिद्ध नहीं हेतु प्रामाणिकत्व अंत आदि का जो ज्ञान है अंत आदि आत्मा में प्रामाणिक है उसे प्रामाणिकत्व तो पहले सिद्ध नहीं ये अंत प्रज्ञ आदि नाम असत्यतम ये जो प्रमाण कहा व्यावहारिक प्रमाण मुख्य प्रमाण है तत्तम से आदि वाक्य ये प्रत्यक्ष आदि व्यावहारिक प्रमाणी मुख्य प्रमाण इसमें नहीं तत्व प्रमाण नहीं असत्व आवेदक प्रमाणी

इसलिए अगर अंतप्रज्ञता अंतप्रज्ञादीना सब परिहार करता है सभीचारी सिद्धांतिमत असत्यम अंत असत्यम दिचरी व्यवचारीपन रजुसर्प रजुसर्पिचारे

धर्मकाल में दिखता है अन्य काल में नहीं दिखता है व्यभिचार्यू होने के कारण जैसे रजूस असत्य है ऐसा अंत प्रज्ञ तो वही प्रज्ञांत तो आदि व्यभिचारित्वाद तो असत्य में हमेशा नहीं रहता आत्मा तो जागृत स्वप्न तीनों अवस्था में है किंतु यदि जागृत स्वप्न सुश्रुति सत्य है तो तीनोंवस्था में रहनी चाहिए जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं सपन अवस्था सुश्रत नहीं सुश्रुति अवस्था जागृत में नहीं ये परस्पर व्यभिचारी जो व्यभिचारी असत्य

आत्मनि अंत प्रादि आत्मनिअस्यज्ज सर्प इन ज्याराजादर्पधारादिकेदव्यचारा ज्ञापिशेषे

ज्ञान स्वरूप विशेष जागृत स्वप्न सुश्रुद्धि में ज्ञान स्वरूप आत्मा है इस तरह तरह के विचार आता परस्पर का व्यभिचार है जागृत का सपने में स्वप्न का जागृत में जागृत का सुशुद्ध में सुशुद्धि का स्वप्न में जागृत में परस्पर व्यविचार होने से वो असत्य रज्जादिव सर्पधारा आदि विकल्पित भेद रज्जु में सर्प कल्पित है कोई कहता जलधारा भू चित्र दंड आदि विभिन्न कल्पित भेद होता है

वो सब जिस प्रकार थी। थी थी प्रकार इस प्रकार व्यविचारी है असत्य है ठीक इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप छिद्र आत्मा में समान सब अवस्था में इस तरह तरह व्यभिचार असत्य है और सर्वत्र अभ्यविचाराज ज्ञान स्वरूप से सत्य सर्वत्र ज्ञा स्वरूप आत्मा रहता है इसलिए सत्य जागृत दृष्टा स्वप्न दृष्टा सुस्वती के साक्षी रूप से आत्मा रहता इसलिए अव्यविचारा ज्ञा स्वरूप आत्मा सत्य है

अर्भ्यचारा मतलब सत्य है तस्ो अभ्यचार्ञस विशेष अविशेष माने अभ्यचार उदाहज्ज्वाद सर्पादी कल आत्मा अंतरग्ञंता कल

अंत प्रज्ञा दिन अंत प्रज्ञा दिन इतरतर व्यभिचारे निदमन सर्पधारादि अंत प्रज्ञ तो वह आदि का परस्पर व्यभिचार होता है जिस प्रकार सर्पधारादिप है तो धारा नहीं धारा है तो मारा नहीं माना है तो चित्र नहीं अलग अलग प्रकार व्यभिचार जैसे होता है निमतन सत्यम पूरा किसी कहता है सिद्धांति कहता है अपना निमतम ज्ञान स्वरूपम सत्यम अभ्यचारिकवाद

में जलधारा दंड जितने कल्पना करे रज अभ्य सर्प आदि अभ्य जागृत सप्न स्वी तीन अवस्था में अवस्था के दृष्टा साक्ष्य रूप से रहता है अभ्यभिचारी बोलते सत्य है रजवाधिपत इतिहास सर्वत्र अभ्यभिचाराथ ज्ञान स्वरूप से सत्य

सत्य से सत्यते सर्व कल्पना अधिष्ठान तो सिद्धिभाव आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्य होने से ही सब कल्पना का अधिष्ठान है अधिष्ठान सत्य होता है सब कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है क्योंकि तो सत्य है तो अव्यभिचारित्व हेतु संकत है पूरा पक्षी शंका करता है आप आत्मा को सत्य कहते अव्यभिचारित्व अव्यविचारित हेतु की अतिदि हेतु की सिद्धि नहीं हे तो पक्ष हेतु भाव स्विधि स्वपातिथि दोष से दुष्ट हो जाएगा अनुमान

सकते सह अभ्यचारी कह तो जाएगा उदुष्ट हेतु हेतावास असीदि असीधि सकते सूप्तेचरतीसुप्त चेत पूर्वते सूप्तेप नहीं है व्यविचार तो तो तो होगीचारे से ठीक है न तैतने सभ्य विचार स्फुर व्यात साधक स्फुर से आवश्यकता दिखाया सिद्धांति का

का नहीं न अवस्था चैतन्य का चैतन्य नहीं रहता है। इस बात नहीं। से पूर्ण है अवस्था का स्पुर का का नहीं हो तो आगे सश्रुति का स्मरण कैसे होगा न कि अवेदित सुखम अहम अस्पता

पुरण से है। का न साक्ष्य नहीं हो तो सुश्रुति अवस्था की सिद्धि कैसे होगी साधक प्रकाशक साक्षी का साधक स्पुर नहीं हो तो सुश्रुति अवस्था में कोई प्रमाण नहीं सुश्रुति अवस्था का नाम कैसे लेंगे सुस्र अवस्था के इसमें क्या प्रमाण है तो सुश्रुत अवस्था का साधक जो स्पुर है

आवश्यकता मानना पड़ेगा इतिहास न सुसुक्त से अनुभूय मान तो अवस्था का तो अनुभव होता है जिसका अनुभव होता है अनुभव का विषय अनुभव का विषय तो उसका स्पुर अवश्य है जो स्फूरण है कोई चैतन्य सुश्रुत साधक स्पुर से सत्य प्रमाण मश्रुति अवस्था का साधक स्पुर है

इसमें प्रमाण कहते राष्ट्र में नहीं विज्ञातरोनाशी विज्ञा तो प्रमात्मा के उसका विपरलोक नहीं विद्यतेज्ञाता है अंतकना चेतन उसकी जो नित्य सर्वभूत विज्ञा आती है उसका विपरीप नहीं होता है उसका सर्वभूत विज्ञान है ये प्रमाण है इसलिए

अवस्था तो में भी सशक्ति का साधक रूप से साक्षी चैतन्य ज्ञान रहता है इसलिए अव्यभिचार हुआ अव्यभिचार होने का हो सकते हैं सत्य होने का है इसके सर्वकल्पना नाम

जरा स्वस्ति नई स्वस्ति नशा विश्व स्वस्ति नार्षोरिष्टन में बृहस्पति दधा

शांति शांति शांति शंकर श के बाराण शुद्रभाष्यौ भगवेशरो गुरात्मे की मतवेदिभागिने व्योम व्याप्रदेहाय लक्षण मूर्त न ओ शांति शांति